आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम विविध भारती है लीजिए सुनिए झलकी, सेल्फ सर्विस फ्यूनरल। इसके लेखक हैं दिलीप सिंह और निर्देशक कमल दत्त भाग लेने वाले कलाकार हैं कीमती आनंद अरुण बाली मदन शर्मा बनवारी झोल और चांद प्रकाश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 अरे आओ आओ राकेश अंदर आओ थैंक यू सर थैंक यू सर सर वो ऑफिस में आपके कमरे में आने से पहले आदत है ना पूछने की मैं मै कमिंग सर इसलिए पूछ लिया सर <laughs> सर आपको याद होगा आपने कहा था कि किसी दिन घर आना आहा, आहा। good, sir, तो है इसलिए मैं आज आ गया हूँ बैठो बैठो थैंक यू सर अरे सर वाह वेरी गुड सर वेरी गुड आपका घर तो वाकई बड़ा खूबसूरत है सर है नाकई जो कुछ भी तुम देख रहे हो सर सब मेरा अपना बनाया हुआ है इस घर की कोई भी चीज ऐसी नहीं जो मुझे बुजुर्गों से मिली हो या दहेज में आई हो अरे सर यानी आपने उस जमाने में कह दिया था कि मुझे दहेज नहीं चाहिए अरे ये कहने की मुझे जरूरत ही पेश नहीं आई यानी आपकी पत्नी ने कह दिया था कि मैं दहेज नहीं लाऊंगी नहीं, नहीं नहीं तो फिर ये कैसे हुआ सर क्यूँकी उन दिनों तो शायद दहेज का रिवाज था ये ऐसे हुआ भाई कि मेरी शादी ही नहीं हुई भाई <laughs> किसी ने बेटी ही नहीं दी तो दहेज कहां से आएगा आ, सर आप शादी से कैसे बच गए हैं अपने देश में तो ऐसा है सर कि आदमी कुछ और बने ना बने पति जरूर बन जाता है <laughs> वो यूं है बेटा कि मैंने बचपन से ही फैसला किया था कि जिंदगी में जो कुछ करूंगा अपने बलबूते पर करूंगा पढ़ाई की अपनी तो हिम्मत पर बिजनेस किया तो अपने पैसे से लेकिन शादी में चूंकि बुजुर्गों की मदद की जरूरत थी कुमारा रह गया। <laughs> लेकिन सर आपकी तो hmm? मदद की जरूरत नहीं पड़ती <laughs> है भाई, कि हमारे जमाने में का रिवाज नहीं था। ये नहीं की मैंने कोशिश नहीं की, की थी मैं एक बरसाती में किरायेदार था अच्छा सर मालिक मकान की एक जवान लड़की थी जी सर शक्लो सूरज से तो वो ऐसी ही थी लेकिन फिर भी मैंने एक दिन हिम्मत करके उससे कह दिया सुंदरी जी आपका नाम क्या है तो कहने लगी, पिताजी से कह कर से निकल से निकलवा अगर मुझसे बात की है। ऐसी लड़की से क्या लव होती है? नहीं हो सकती थी सर, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है बल्कि मुझे ये फख्र है कि मैंने जिंदगी में किसी का एहसान नहीं उठाया मैं तो चाहता हूं राकेश भाई की जब इस दुनिया से जाऊं तो अपने ही कंधों पर सवार होकर शमशान में सर एक लाश अपने ही कंधों पर सवार होकर शमशान जा रही हो ऐसा कभी देखा नहीं सर भाई देखा तो मैंने भी नहीं है लेकिन मेरा इरादा यही है तुम तो यार पढ़े लिखे आदमी हो इंजीनियर हो कोई तरीका तो जरूर होगा कि मैं अपनी लाश को आ, खुद शमशान ले जाऊं सर मुझे तो पता नहीं यही समझ में आता है कि जब यमराज आपको दिखाई दे तो आप शमशान घर की तरफ दौड़ लगाइए और जब तक यमराज आपकी गर्दन पकड़े आप शमशान तक पहुंच जाइए अरे नहीं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता यार मेरे घुटनों में दर्द रहता है मैं बहुत भागी नहीं सकता वो, वो तो ऐसा है सर की शमशान चलकर पूछ लेते हैं उन्हें जरूर कोई ना कोई तारीखा आता होगा तो स्कूटर पे आपको ले चलता हूं। वो ऐसा था कि आ, अब... सर अपनी लाश को बेशक अपने कंधों पर उठाकर ले जाइएगा लेकिन अभी तो भगवान की दया से आप जिंदा हैं इस वक्त मेरे स्कूटर पर बैठने का आपको क्या इतराज ठीक है फिर चलो चलिए सर आइए सर आइए शमशान आ गया सर अरे यार यहाँ तो उल्लू बोल रहे हैं शमशान में, में उल्लू नहीं बोलेंगे तो क्या फिल्मी संगीत होगा <laughs> आइए वो देखिए सामने पंडित जी बैठे हैं उनसे पूछते हैं चलो आइए सर आइए नमस्ते पंडित जी महाराज <laughs> नमस्ते ऐसा है पंडित जी मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूं मैं चाहता हूं कि मरने के बाद भी किसी का एहसान न लूं। मैं अपने कंधों पर सवार होकर शमशान पहुंचना चाहता हूँ <laughs> क्या ऐसा कोई साधन है आपकी मृत्यु कब तक हो जाएगी मृत्यु, मृत्यु का क्या है शायद कल ही हो जाए तो। आज रात यहीं गुजारी है हमारे साथ कल आपका इतना शानदार क्रियाक्रम करेंगे कि आपकी खुली की आपकी आ जाएंगी <laughs> और अगर कल तक मृत्यु ही न हुई तो तो भैया ये शमशान है कोई होटल तो है नहीं कि आप यहाँ कई दिन विश्राम करें चलो राकेश चलें ये लोग मेरी सहायता नहीं कर सकती सर अब जी जी चलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सेल्फ सर्विस फ्यूनरल की सोच रहे हो जैसा कि आजकल अमेरिका में हो रहा है आप, पंडित जी आप कभी अमेरिका गए हैं अरे भाई गया तभी तो कह रहा हूँ आप किस सिलसिले में अमेरिका गए थे? <laughs> अरे भाई मुर्दा ही जलाने गया था कोई कंप्यूटर बनाने नहीं गया था <laughs> हुआ यूं कि वहाँ एक अमीर हिंदुस्तानी अपनी वसीयत में लिख गया था कि जब वो परलोक लोग उसका क्रियाकर्म कोई हिंदुस्तानी पंडित ही करे इसलिए हमें हवाई जहाज से न्यूयॉर्क ले जाया गया अच्छा पंडित जी ये सेल्फ सर्विस फ्यूनल होता क्या है होता यू है बुजुर्गवार कि मरने वाला एक फर्म के पास निश्चित रकम जमा करवा देता है जब वो मरता है तो वो फर्म उसके कफन दफन का पूरा इंतजाम उसी के पैसे से करती है इसमें किसी दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक मैं बिल्कुल ऐसा ही फ्यूनल चाहता हूँ क्या आप मेरे लिए ऐसा इंतजाम कर सकते हैं ऐसा है बुजुर्गवार की मुर्दे तो हमने अपने जीवन में कई जलाए हैं लेकिन मुर्दे जलाने की फर्म नहीं खोली अब, अब आप कहते हैं तो ये भी करके देखते हैं पंडित जी, अगर आप मेरे सेल्फ सर्विस का करें, तो कितना खर्चा होगा देखिए साहब आप हमारे पहले ग्राहक हैं। कोहनी के वक्त ज्यादा नहीं मांगेंगे हम कुल आठ हजार रुपए में आपका काम करवा देंगे इसमें क्या क्या होगा पंडित जी महाराज क्या क्या होगा <laughs> हम आपकी लाश को बढ़िया से बढ़िया लट्ठे में लपेटेंगे यहाँ शमशान घाट तक लाया जाएगा <laughs> और रोने पीटने वाली औरतों का इंतजाम भी हम ही करेंगे <laughs> <laughs> और आपको जलाने के लिए सूखी बढ़िया लकड़ी का इंतजाम भी हम करेंगे आपके चल जाने के बाद एक बड़ा आदमी आपको गुणवान साबित करेगा पंडित जी, मुझे मुझे क्या पता कि आप जिस लट्ठे में मुझे लपेटेंगे वो बढ़िया ही होगा <laughs> वार, हाथ कंगन को आरसी क्या आप उसी वक्त हाथ लगाकर देख लेना हाथ लगा के अच्छा ये बताओ तो रोने पीटने के लिए तो आमतौर पर घर की औरतें होती हैं किराए की औरतें कुछ अच्छी नहीं लगेंगी अरे साहब ये घर की औरतों का रोना भी कोई रोना होता है बहुत ही बेसुरे वैन करती हैं। और ये किराए की औरतें हाँ हाँ हाँ हाँ जब रोएंगी तो यू लगेगा यू लगेगा कि जैसे राग कतारा गाया जा रहा है तो पंडित जी आप पता कैसे लगाएंगे कि मेरी मृत्यु हो गई? भाई साहब जब फर्म खोली है तो काम तो करना ही होगा मेरा एक आदमी रोज सुबह शाम आपके घर जाया करेगा और देख के आया करेगा कि आपकी मृत्यु हो गई या नहीं अरे वाह तो ठीक है मुझे आपकी तस्वीर मंजूर है आ, ये लीजिए आठ हजार रूपए मेरे क्रियाक्रम में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए अरे साहब कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेहतरीन किस्म का क्रियाक्रम करेंगे आपका आखिर हमें भी तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है चलो राकेश चले. आइए थैंक यू पंडित जी धन्यवाद पंडित जी आप भी करवाते जाइए मैं बाद में आऊँगा ाम के घर से जी मालिक अरे क्या हाल है उसका हाल वो तो अच्छा भला है मालिक जब मैं आज उसे देखने गया तो वह योग कर रहा था योग जी मालिक अरे मरने का इरादा नहीं है क्या उसका पता नहीं मालिक मैं तो उससे कह रहा था अरे मर जा मर जा भाई मर जा बाद में रश हो जाएगा मगर, मगर वो तो योग करने में मस्त था अरे क्रियाक्रम बुक करवाने के बाद ये योग करने का क्या मतलब हुआ है और क्या अच्छा मैं खुद खुद जाकर देख के आता हूं उसे हाँ देख के आता हूं ठीक है आइए आइए पंडित जी अब <laughs> अब क्यों भाई ये ये मैं क्या सुन रहा हूं कि आप रोज योग करते इसमें आपको क्या आगे आगे तकलीफ हो रही है तकलीफ आप जानते हैं जानते हैं आपके लट्टा रोज कितना महंगा हो रहा है अरे पंडित जी लट्ठे के महंगे होने का मेरे मरने से क्या ताल्लुक आप भूल गए अरे मरने के बाद आपको बेहतरीन लट्ठे में ही तो लपेटना है ठीक है लेकिन मैं खुदकुशी तो नहीं कर सकता भाई मौत तो अपने वक्त पर ही आएगी ना भाई साहब यहाँ हर चीज के भाव दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे लट्ठा महंगा हो रहा है शाले और महंगी हो रही हैं और लकड़ी लकड़ी के भाव आसमान को छू रहे हैं और घी तो है। तो आप है, आप है है। मौत तो मेरे हाथ में नहीं है ये तो आपको क्रियाक्रम बुक करवाने से पहले सोचना चाहिए था ना अगर आप इसी तरह छह महीने और निकाल गए और कीमतें इसी रफ्तार से बढ़ती चली गई तो मेरा तो दिवाला ही फुट जाएगा ना हो सकता है हो सकता है कि मुझे खुद अपना क्रिया कम करना पड़े <laughs> माफ कीजिए पंडित जी इस सिलसिले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता अगर ये बात है तो ये, लीजे, ये लीजे अपने आठ हजार रुपए और खुद ही शमशान पहुंच जाइएगा अपने कंधों पर सवार होकर और खुद ही खुद ही अपनी चिता जला लीजिएगा और मंत्र भी खुद ही पढ़ लेना मुझे मुझे नहीं करना ये घाटे का सौदा बुजुर्गवार नमस्कार अभी आप सुन रहे थे दिलीप सिंह की लिखी झलकी सेल्फ सर्विस फ्यूनरल इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे कीमती आनंद अरुण बाली मदुन शर्मा बनवारी झोल और चन्द्र प्रकाश निर्देशक थे कमल दत्त और प्रस्तुतिकरण सहायक साधना भारद्वाज